लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने की मूठ वाली तलवार कमर में बांध ली तत्पश्चात महापराक्रमी श्री रघुनाथ जी तीन स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर दो तरकस बांधकर वहां से चल दिए राजा धiraj श्री राम को आते देख वह वन्य मृगों का राजा कांचन मृग भय के मारे छिप गया किंतु फिर तुरंत ही उनके दृष्टि पथ में आ गया तव तलवार बांधे हुए और धनुष लिए श्री राम जिस ओर वह मृग था उसी ओर दौड़े धनुर्धर श्री राम ने देखा वह अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा था उस महान वन में वह पीछे की ओर देख देख कर आगे की ओर भाग रहा था कभी छलांगें मारकर बहुत दूर निकल जाता और कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता था कभी डरा हुआ कभी घबराया हुआ और कभी आकाश में उछलता हुआ देख पड़ता था कभी बनकी किनी इस्थानों में छिपकर अद्रस्य हो जाता था, मानो सरद रितु का चंद्र मंडल मेग खंडों से आबरत हो गया हो, एक ही मूर्त में वहा निकट दिखाई देता और पुना बहुत दूर के स्थान में चमक उड़ता था। इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वह मृग रूपधारी मारीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थककर एक जगह छाया का आश्रय ले हरि-हरि घास वाली भूमि पर खड़े हो गए इस मृग रूपधारी ने साचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया था थोड़ी ही देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया तदनंतर वह पुनः दूर धरती वृक्ष समूह से होकर निकला उसे देखकर महातेज से श्री राम ने मार डालने का निश्चय किया तब वहां क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तरकस से सूर्य की किरणों के समान तेज से एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुद्रण धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकारते सर्प के समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित एवं तेजसई बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था छोड़ दिया वज्ज्र के शमान तेजसी उस उत्तम बाण ने म्रग रूप धारी मारिच की शरीर को चीर कर उसके हिर्दय को भी विदिन कर दिया, उसकी चोट से अत्यंत आतुर हो वह राक्षस तार के वरावर उचल कर म्प्रतिव पर गिर पड़ा, उसका जीवन समाप्त हो चला। वह पृथ्वी पर पड़ा-पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा कि इस उपाय से श्री सीता लक्ष्मण को यहां भेज दें और सूने आश्रम से रावण उसे हर ले जाए रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है यह समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हा सीता हा लक्ष्मण कह कर पुकारा श्री राम के अनुपम बाण से उसका मर्म विदीण हो गया अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते हुए झटपटाते देख श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई और वे मन ही मन श्री देवी सीता की चिंता करने लगे वे सोचने लगे आह जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार यह वास्तव में मारीच की ही माया ही थी लक्ष्मण की बात ठीक निकली आज मेरे द्वारा यह मारीच मारा गया परंतु यह राक्षस उच्च स्वर से हासीते हा लक्ष्मण की पुकार करके मरा है उसके उस शब्द को सुनकर देवी सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण भी क्या दशा होगी ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रौंगटे खड़े हो गए उस समय वहां मृग रूप धारी उस राक्षस को मारकर और उसके उस शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया उस लोक बे लक्षण मृग का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जन स्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता-जुलता जान श्री सीता जी लक्ष्मण से बोले भैया जाओ श्री रघुनाथ जी की सुधि लो उनका समाचार जानो उन्होंने बड़े आर्त भाव से हम लोगों को पुकारा है मैंने उनका शब्द सुना है वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया था उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए मैं घबरा उठे हूं तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं तुम उन्हें बचाओ जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ जैसे कोई सांड सिंहों के पंजे में फंस गया हो उसी प्रकार वे राक्षसों के वश में पड़ गए हैं अतः जाओ सीता के ऐसा कहने पर भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए उनके इस व्यवहार से वहां श्री जनक किशोरी श्री सीता शब्द हो गई थी और उनके इस प्रकार बोलने लगी सुमित्रा कुमार तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास पहुंच नहीं रहे हो लक्ष्मण मैं जानती हूं मजबूर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है निश्चय ही इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो मैं समझती हूं श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी के देखने न जाकर यहां निश्चित खड़े हो हाय जो मुख्यत तुम्हारे सेभे हैं जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहां आए हो यद उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहां मेरी रक्षा से क्या होगा विदेह कुमारी श्री सीता जी की दशा भयभीत हुई हिरणी के समान हो रही थी उन्होंने शोक मग्न होकर आंसू बहाते हुए जब उपर्युक्त बातें कही तव लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले विदेह नंदनी आप विश्वास करें नाग असुर गंधर्व देवता दानव तथा राक्षस ये सब के सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते मेरे इस कथन में संशय नहीं है देवी सोवने देवताओं और मनुष्यों गंधर्वों पक्षियों राक्षसों पिसाचों किन्नरों मृगों तथा भोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो समरांगण में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके भगवान श्री राम युद्ध में अवद्य हैं अतः आपको ऐसी बात ही नहीं कहनी चाहिए श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता सैनिक बल के संपन्न बड़े-बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोक भी यदि आक्रमण करें तो वे श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते अतः आपका हृदय शांत हो आप संताप छोड़ दें आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे वह शब्द जो आपने सुना था अवश्य ही उनका नहीं था किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो ऐसी बात भी नहीं है वह तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी सुंदरी विदेह नंदिनी महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं अतः आपको मैं यहां अकेले नहीं छोड़ सकता कल्याणमयी देवी जिस समय खर का वध किया मारे उस समय जनस्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षसी मारे गए थे इस कारण इन निशाचरों ने हमारे साथ बैर बांध लिया है विदेह नंदनी प्राणियों की हिंसा की जिनका क्रीड़ा विहार या मनोरंजन है वे राक्षस ही इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए